संभीदनो, संभीदनो, के, पांक, पांक, की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ कविताएं कदम मिलाकर चलना होगा बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं पाओ के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा कदम मिला कर चलना होगा हास्य रुदन में तूफानों में अगर असंख्य बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिला चलना होगा उजियारे में अंधकार में कल कहार में बीज धार में घोर घृणा में पूत प्यार में क्षणिक चीज में दीर्घ हार में जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा सम्मुख फैला अगर ध्येय पद प्रगति चिरंतन कैसा इति अब सुस्मित हर्षित कैसा श्रमशल असफल सफल समान मनोरथ सब कुछ दे कर कुछ न मांगते पावस बन कर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कुछ कांटों से सज्जित जीवन प्रखर प्यार, प्यार से वंचित यौवन निरवता से मुखरित मधुबन बन, परहित, परहित अर्पित अपना तनम जीवन, जीवन को, को शत शत आहूति में जलना होगा गलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कौरव कौन कौन पांडव? कौरव कौन कौन पांडव टेढ़ा सवाल है दोनों ओर शकुनी का फैला कूट चाल है धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है हर पंचायत में पांचाली अपमानित है बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है कोई राजा बने रंग को तो रोना है जीवन की ढलने लगी सांझ जीवन की ढलने लगी सांझ उम्र घट गई, डगर कट गई, जीवन की ढलने लगी सांझ बदले हैं अर्थ शब्द हुए व्यर्थ शांति बिना खुशिया हैं बांझ सपनों में मीत बिखरा संगीत ठिठक रहे पांव। और झिझक रही झांझ जीवन की ढलने लगी सांझ जीवन की ढलने लगी सा मैं, मैं चुप हूँ न मैं चुप हूँ न गाता हूँ सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिरे रहे बादल रुई से धुंधलके में मील के पत्थर पड़े घायल पाव ओझल गाँव जड़ता है न गति महता स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ न मैं चुप हूँ गाता गाता समय समय सदर सांसों ने, ने, ने, ने चिनारो को झुलस डाला मगर हिमपात को देती चुनौती एक दुर्गम माला बिखरे नील विहसे चीड़ आंसू है ना मुस्काने हिमानी झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूँ ना मैं चुप हूँ ना गाता हूँ अभी आप सुन रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ कविताए वाचक स्वर भारती परिमल